महाभारत आदिपर्व षणवतीतोध्याय महाभिस्को ब्रह्म जी का साप तथा सापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा की बातचीत व संपानवाच इक्वा को वंश प्रभो राजा से पृथ्वी पति महाभिख्यात सत्यवाक सत्यविक्रम सोषवेध सहसत्रेण राजस्व ले प्रभु वे संपान जी कहते हैं जन्मे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे उन्होंने एक हजार अश्वेध और एक सौ राजसू यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया ततः कदाचि ब्रह्मांडम उपास चक्रिशुरा तत्सोझा संस महाभिच तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे वहाँ बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महावीष भी उपस्थित थे अथ गंगा सरित श्रेष्ठा समुपाया पिता महम तस्या समुद्धूतम मारुते इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उड़ गया ततो भवन सुरगणा सहस्तावादा महाभिषस्तु राजि राजर्षि दृष्टव नदीं यह देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया किंतु राजर्षि महाभिष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए सो पद्यातो भगवता ब्रह्मणा तो महाभिष उक्त जा मृत पुनर्लोकान वापससी यम अनास्सी गंगया तम ही दुर्मते सात वही मनुषे लोके विप्रियाचति तब भगवान ब्रह्मा ने महावीष को शाप देते हुए कहा दुर्मते तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्यलोकों में आओगे जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी यदा ते भविता मनु तदा सापाक्षसे जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा तब तुम हिसाब से छूट जाओगे व समाणुवाच सचिंतवान्न पतिपाण सपोधना प्रतीपम रोचयामा स पितरम भूरि तेजस महाभिंतु तम दृष्ट् नदी धरिया तमेवस ध्याय पावर्ततरा सा विध्वस्त वपुष कलम साहता नृप ददर्श पथिगछ वसून देवान्बहुकस तथा रूपता पप्रक्षसरिता वे जी कहते हैं जन्मेजय तब राजा महावीश ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुनाव उन्हीं को पसंद किया महानदी गंगा राजा महावीश को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसुदेवताओं को देखा उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था वे मोहच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा किमिदम नष्ट उपास मिब तामुचर्स हो देवा सप्ताई महानदी अल्पे परंत वसीन महात्मना विमूढ़ा ही व्यव सर्वे प्रच्छमृश सतम संध्या वसेष्ठमासी तमदिता पुरा तेन कोपावश्द नो संभवते दिह तुम दिव्य रूप नष्ट हो कैसे हो गया देवता सकुशल तो है ना? तब वसुदेवताओं ने गंगा से कहा महानदी महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें साप दे दिया है पहले की बात है एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया इससे कुपित होकर उन्होंने हमें साप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो न निवर्तित तुम शक्यम यदुक्तम ब्रह्मवादिना तमस्मान मानुषी भूत पुत्रान वसुन्भुवी उन ब्रह्मवादी महर्षियों ने जो बात कह दी है वह टाली नहीं जा सकती अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो न ना मानुषिणाम जठनम प्रविशे शुभे तय च वशुभे तथे शुभे हमें मानसी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े इसलिए हमने यह अनुरोध किया है वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यो बोली गंगोवाच मरते सुपुरुष को कर्ता करता भविष्य गंगा जी ने कहा वसुओं मृत्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे वसुचुह प्रतीप से सुतो राजा शांतनु लोक भविता मानुषे लोके न कर्ता भविष्य वसुगण बोले प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोकविख्या साधु पुरुष होंगे मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे गंगोवाच ममाप्यव देवा यथा मा बदता नघाम प्रिय तस् करमेयुष्माक चीपसित गंगा जी ने कहा निष्पाप देवताओं तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभिष्ट कार्य को भी सिद्ध करूँगी वसो उचहू जाता कुमारान स्वाण्सु प्रक्षेप तुम वही तुमरहसी यथान चिरकालमदो निष्कृति स्या त्रिलोक गे वसुगण बोले तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म ले तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त लोग से छुटकारा हो जाए गंगोवाथ एवे तत्क्यामी पुत्र स्त्यता नाश्य मोघ संगम सुत्र हतोया गंगा जी ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ ना हो जाए इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए वसो उचहू तुरिया विर्यस्य वीर तेन वेन पुत्रस्ते भविता चेह वसुगण बोले हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमाश देंगे उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा न समती मृत पुनस्तः तो संतति तस्मा अपुत्र पुत्र से भविष्यति सीर्जवान किंतु मर्तलोक में उसकी कोई संतान न होगी अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा एवं ते समय कृप्त गंगया वसव सह जगमो संघ्रिष्ट मनसो यथा संकल्प इस प्रकार गंगा जी के साथ सर्त करके वसुगण पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए इत महाभारते आदिपर्वणि संभव परमि महाम भिशोपाख्या शमोध्याय